सुनू नील गद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजान सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू सीता सुध पूछ सबकाू मन क्रम बचल तो जतन विचारे हू रामचंद्र करी सर्व भाव त्यागे भावे बुद्धि बुद्धि और चतुर नील अंगद जाम और हनुमान तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन कर्म से करने चाहिए तरी माया सेकल भव संभव शो का देह धरे कर यह फल भाये भज राम सब काम बिहाय सोई सोई बड़ भागे जो रघुबीर चरण चरण सिर नाये चले हर सुमिरत रघुराए माया विषयों की ममता आ को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए हे भाई देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए सदगुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले पांचे पवन तनय सिरु सिवाज प्रभु ने कट बुलावा पर सा पानी परमुद्रिका दीन जन जानि बहु प्रकार से तही समुझ कही बल बिरह बेग तुम आयु हनुमत जनम सफल कर मान चले उदय धरे कृपा निधाना सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले ज जपी जा प्रभु जानत सब बातम राजनीति रात सुर चले सकल बन खोज सरिता सर राम का जलन विसरातन कर छो यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है कतहु होई निचर से भेटा प्राण एक एक चपेटा बहु प्रकार गिरी कान ने रही को मुन मिल सब घेरही लगी अति अतिशय अकुल मिल जल घन गहन मन हनुमान मरन सब बिनु जल भुला कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए किंतु जल कहीं नहीं मिला घने जंगल में सब भुला गए हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं चढ़ गिर शिखर चहु दिश देखा भूमि बिबर एक कौतुक चक्रवाक बक हंस उड़ाहि बहुतक खग प्रभु सं माहि गिरते उतर पवन सुतयावा सब सबका सोई बिबर दिखावा आगे कहे हनुमंत नाम बैठे बिबर ना। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए देर नहीं की देख जाए पवन बरा सर बिकसित बहु मंदिर ये तपपुं अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोभूमि तपोमूर्ति स्त्री बैठी है